ओंकार अक्षर उपास्य है इसलिए ओंकार की स्तुति की गई तो ये विद्या वेद तय विहित साध्य कर्म ओंकार से हे इस की हुई अक्षर स्तुत्या महीकृत उपासन सिद्धे कितरे ग्रंथेन आशंका आह स्तुति के द्वारा महीकृत महापूजाया पूजित है अक्षर तो उपासन सिद्ध हुआ उत्तरे ग्रंथ में प्रयोजन है तत्वर्तव्य आखिपति अक्षर विज्ञानवत विज्ञान है उपासन अक्षर जो उपासन करने वाला है अक्षर विज्ञानवत अक्षर विज्ञानवान तम कर्तव्य ओंकार अक्षर अच्छा उपासना करने वाले ही कर्म करे स्थित निश्चित हुआ इसके ऊपर आक्षेप में तेन उचद वेद येद तेन अक्षर न उभौत दोनों कर्म करते हैं यश तो ये तो दैव वेद ने ओंकार का उपासना जो करता है इसे गुण वो भी कर्म करता है जो इसे उपासना नहीं करता है वह भी कर्म करता है ओंकार साध्य कर्म करता है तो फिर कर्म से ही फल मिलेगा उपासना का क्या प्रयोजन है ये अभिप्राय ये आक्षेप करने का अभिप्राय है अक्षरण उभो कुल वो दोनों कौन है यश ये तद एवं वेद यश्च ना वेद ये तद अक्षर को ऐसा जो गुण उपासना अक्षर का उपासना करता है वो भी कर्म करता है जो उपासना नहीं करे वो भी कर्म करता है कर्म से फल मिलेगा तो उपासना से क्या अधिक है ये आक्षेप है इसका उत्तर है आगे नाना विद्ध्याचा विद्ध्याचा। तू विद्या चू कह करके उसकी आक्षेप की निवृत्ति विद्या च च, विद्या अविद्या नाना भिन्न कर्म, उपासना भिन्न भिन्न फल यद विद्य क्रद्धया उपनिषदा तदे करोति, विज्ञानस्तुतिः उपासना से जो करता है विज्ञान है, विद्या है विज्ञान से श्रद्धा से और उपनिषद से श्रद्धा और उपनिषद उपनिषद क्या ऐसा कहेंगे उपासना देवता विषय को उपासना उपनिषद रहस्य विज्ञान है उपासना तदेव कर्म वीरवत्तर होते वीरवत्तर वीरवत होता है फल वाला अधिक फल वीरवत्तर कौन से अधिक फल वाला होता है कर्म तो तो से से इसे अक्षर से उपव्याख्यान होती इस अक्षर का उनका अक्षर का उपव्याख्यानम गुण विशिष्ट उपासन है सतम आपुद्धि गुण वाले अक्षर इसे उपासना करना उसका उपव्याख्यान होता है पहले आरंभ किया था अब इसका उपसंहार करते हैं टीका में पूर्वस्म संदर्भे स्तुति वसाद अक्षर कर्तव्य हुई के कारण अक्षर, अक्षर करना है ओंकार तो कर्म तद विज्ञानवत अनु स्थितं इस उपासना करने वाले पुरुष साध्य कर्म करें ये निश्चित तो हुआ तदाक्षेपत् उत्तरम इसके ऊपर आक्षेप करने के लिए उत्तर वाक्य है पुरुतो पा तेन उभो तो ये तद एवं वेद ने आक्षेप है आक्षेप अक्षराणी व्यासठ इसकी व्याख्या करते हो भगवान वास्कार तेन कहा अक्षराण उभो दोनों को तद अक्षर एवं वेद येद व्याख्यातम जिसकी व्याख्या हुई इससे गुण विशिष्ट ओंकार है इसकी उपासना जो करता है और जो नहीं उपासना करता है यश कर्म मात्र भी केवल कर्म जानता है उपासना नहीं जानता है अक्षर याथात्म न वेद अक्षर, अक्षर का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है उपासना नहीं करता है पाग भू कुरुतः कर्म दोनों ही कर्म करते हैं टीका मैं कर्म करते विद्वत विद्वान एवं तत्फलम अश्नोते इति कथम इत आशंका न अन्य अनुपम तो ये कर्म करते थे विद्वान ही फल प्राप्त करेगा न विद्वान ये कैसे होगा दोनों फल प्राप्त करेंगे इति इत्याशं नहीं सिद्धांत कहेगा विद्वान ही फल प्राप्त करेगा अविद्वान प्राप्त नहीं करेगा इति ऐसे कहने पर कहता है कथम ये कैसे होगा उसको ही कहता है इति अर्थात कर्म करने पर विद्वान ही फल मिलेगा अभिधान फल नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं है पूर्व पीसी कहता है तयश्च कर्म सामर्थ्याद फलम सियाद किम तत्म विज्ञान कर्म सामर्थ्य से फल मिलेगा तो कोई जाने नहीं जाने तो विद्वान ही फल प्राप्त करेगा विद्वान प्राप्त नहीं करेगा ये तो ठीक नहीं ये कैसे होगा कर्म सामर्थ्य से फल मिल जाएगा अक्षरे अर्थात में विज्ञान उपासन से क्या प्रोविजन है इति सर्वदस्तु इति अनेन संपद्यते इति इति प्रतिन इति इति पहले कर्म कर्तव्यम आखिपति आक्षेप करता यहां इति आखिपथी कथम विद्वत अविद्व और अभिशिष्टम फलम सिद्धांत तरफ से विद्वान और विद्वान का तो उपासक जो उपासना नहीं कहता दोनों का समान फल कैसे होगा तो पूर्व पक्षी दृष्टांत देता है दिष्टन ये लोके हरित की भक्ष्य तब तो रसा अभिज्ञ इतरा विरेचन हरितकी खाने पर विरेचन पेट साफ होता है तो जो खाने वाले दो व्यक्ति हैं, रसाभि की जानता है हरितकी रस का ये कार्य है पेट साफ होता है अन्य नहीं जानता है दोनों हरितकी खाएंगे तो दोनों का ही फल होता है विरेचन तो जाने अथवा नहीं जाने फल तो सामने टीका निर्मत न स्वतंत्र फल अंग ज्ञानवाद आज्ञावेक्षणव प्राप्त पूर्व पीसी अभिप्राय ये ओंकार उपासन स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र फल यस्य से तस्वतंत्र फल पूर्व पीसी न स्वतंत्र फल उपासना क्योंकि ये तो अंग उपासना है उद्घित है कर्मांक उसके अवय ओहकार उसका उपासना है जिस प्रकार आज कर्म करते समय पति आज भगवती वो आज घृत यजमान कर्म करता है उसके पास उसकी पत्नी है आज आहुति देने के पहले वो घृतक और पत्नी को दिखाएंगे देखाएंगे जिसका केवल देख देगी उससे घृतक का संस्कार होता है वो तो है अंग है अंगोपासन अंग है घृता उसका दर्शन देखना केवल वह से स्वतंत्र फलक नहीं है जो कर्म का फल वही है जैसे विन प्रोक्षति प्रोक्षण करने के लिए कहा गया प्रोक्षण से कुछ दुष्ट फल नहीं दिखता है किन्तु विधान किया गया तो प्रोक्षित गृह से ही प्रोडास बनाकर कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ठीक इसी प्रकार पत्नी अवेक्षित आज्य घृत से कर्म आहुति देने पर ही कर्म फल मिलेगा विधान किया गया कोई दृष्ट नहीं पत्नी के द्वारा दुष्ट घृत से आहुति प्रदान करेंगे कर्म फल मिलेगा तो जो कर्म का फल वही फल हो गया आज्ञा तो आज्यावेक्षण का फल नहीं आज्ञा आज्यावेक्षण दृष्टान्त तो हुआ उसमें हेतु अंग ज्ञानतम अंग देखना अरु स्वतंत्र फलक तो नहीं है तो ओंकार उपासना भी कर्मांग उदित उपासना होने से स्वतंत्र फलक नहीं होगा प्राप्त सिद्धांति प्रत्याह निराकरण करता नहीं बस माना तो आगे मंत्र के द्वारा नाना तो विद्याचो विद्याचो विद्याचो विद्या च विद्या उपासना और कर्म नाना भिन्न फलक है नाना तो विद्या च विद्या ही विद्या विद्या वृत्यर्थ पक्ष व्यावृत् पक्षव्यावृति पक्षव्यावृते अय तो शब्द पक्षव्यावृत्यर्थ पूर्वपक्षी व्यावृति के लिए मैं। तो शब्दे हेतु वाख्ये हेतु ना विद्या च विद्या भिन्नेद्या विद्या उपासना कर्म कर्म और विद्या है उपासना अविद्यासना भिन्न पृथक फलत्व भिन्न मतलब दोनों का फल भिन्न है भिन्न है भिन्न कहना यहाँ प्रयोजन नहीं विवेक्षित नहीं पृथक फलत्व भिन्न भिन्न फल है कर्म और उपासना का तन्न विद्या तस्मा विद्या विद्या उपासना व्यर्थ नहीं है विद्या स्वतंत्र फलवत्व ना पक्ष से व्यावृत्ति प्रकार में प्रपंच पूर्वपी से कहा विद्या का स्वतंत्र फलवत्व नहीं है यह जो पक्ष पूर्वपक्षी का उसकी व्यावृत्ति करने के लिए आगे वाक्य दिया सिद्धांति ने कहा किस प्रकार व्यावृत्ति होती उसके विस्तार से कहते नोकार से कर्मांगत मात्र समृद्धि गुणवद्ध विज्ञानम ओंकार से कर्मांगत्व मात्र विज्ञान ओंकार है कर्मांग कर्मांग ओंकार में तब तो इतने मात्र उपासना ही जो रसोतम आपकी समृद्धि गुण वाला उपासना इतने ही है ऐसा <स्थाँ€> नहीं है रसतम आप उपासना केवल कर्मांगत्व मात्र उपासना है इतने नहीं है किंतरी प्रश्न है किंतरी तत्व अभ्यधिकम उसे अधिक है किंतरी के पहले विराम विज्ञान प्रश्न किंतरी उसका अर्थ था तो अभ्यधिक टीका में अंग ज्ञा गुण अक्षर ज्ञान से आधिक्य फलित अंग ज्ञान उपासन से रसतम आप्ति समृद्धि गुण वाले अक्षर का उपासना का फल आधिक्य फलित्मा क्या निष्पन्न वा कहते तस्मा अंगाधिक फलाधिकमें फला अभिप्राय अंग में अधिक से फलाधिक होगा एक तो अंग ज्ञान केवल है ओंकार उद्घ है कर्मांगम उसका अवय ओंकार कितने उपासना अलग है और रसोत्तम आपकी समृद्धि गुण वाले ओंकार का उपासना अधिक है अधिक से फला अधिक होना चाहिए जिसका मुझे अभिप्रायम कर्मांग कर्मैं उसे ज्ञान से गुण विशिष्ट रिगुण विशिष्ट अक्षर से उपासन से आधिक अने से फल अदिक होना चाहिए यु पुन, पुनरुक्तम तयश कर्म सामर्थ्यादेव सा, फल सदी थी तथा पूर्वीसी ने कहा कर्म सामर्थ्यादेव फल हो जाएगा उपासना करे अथवा नहीं करे उपासन से क्या प्रयोजन है ये पूर्व पसी का आक्षेप उसके ऊपर कहते सिद्धांति दृष्टम ही लोके वणिकबर मध्य राग आदि मणिविक्रय वणि जो विज्ञान आदि क्या फलाधिक्य विज्ञान अधिक्य से फलाधिक दिखाए दिखता है लोक में एक के व्यवसाय व्यापारी और एक सवर है प्राप्त हो जाने पर जो के मणि उससे फल अधिक है उसको बिक्री करेगा तो बहुत रुपया में बिक्री करेगा उस कार्य में लेगा तो अधिक लाभ होगा और सामान्य जो मणि ज्ञान जिसको नहीं सवर आदि प्राप्त करने पर उसको ऐसे ही सामान्य दस बीस रूपया में दे दिया खुश हो जाएगा दस रूपया मिल गया मणि विक्रय मणि का विक्रय करने के लिए बणि जो विज्ञान अधिकार फलाधिकम दृष्टम बणि का विज्ञान ज्ञान अधिकम से फला अधिक ये दिखा गया टीका में यद तो अंग ज्ञानवादी पूरा पिछले ने अनुमान किया था विमतम न स्वतंत्र फल हम गुण विशिष्ट ओंकार ज्ञान स्वतंत्र फलन ही अंग ज्ञान तो हेतु दिया था अंग ज्ञान तो जो हेतु है उसके सिद्धांत पूछता है अंगत्व तो है अंग ज्ञान तो का अंगत्व्य सती ज्ञान कि आश्रित अंग आश्रित अंग ज्ञान है अंगो का आश्रय करके विपासनाक तृतीय अथवा एतदेव एक विशेषितम् एतदेव पहले हो गया अंगत्व सति ज्ञानत्म द्वितीय हो गया आश्रित विम अंगम आश्रित विम द्वितीय पक्ष में विहित केवल उसमें ज्ञानत्व नहीं रहा कर्मांगम आश्रित विहित्व यह अर्थ हुआ तृतीय में एतदेव आश्रित्य वितत्व सति ज्ञानत्व ज्ञान विशेषम आश्रित्य विव तृतीय हो गया द्वितीय तृतीय में तृतीय में हुआ? हवा ज्ञानत्व विशिष्ट आशित विश्रित्य दोनों में है तृतीय में ज्ञान विशेषम तो ज्ञान विशिष्ट तो द्वितीय में केवल आश्रित वि ज्ञान उपासना नहीं है तृतीय में उपासना अधिक है तीन विकल्प में से नाद्य अंग ज्ञानत्व हेतु करके स्वतंत्र फलकत्व का अभाव निषेध करना है यह ठीक नहीं तन तो निर्धारण अनियम न्याय न सिद्धि तयमस्तृषे पृथ्व्य प्रतिबंध फल ब्रह्म सूत्र माया कर्मास उपासना का अनियम नित्य अवश्य करना है निर्धारण अनुष्ठान करनांग उपासना का नियम ऐसा नहीं अनियम है क्योंकि पृथक ही अप्रतिबंध फल उपासना का अधिक फल है पृथक फल है अप्रतिबंध कर्म का जो फल है उसमें प्रतिबंध नहीं होगा ये उपासना का फल है कर्म फल से अधिक है इसलिए कर्मां उपासना अवश्य ही करना है ये नियम नहीं है इसलिए अंगत्व सत्य ज्ञान तो होने से स्वतंत्र फल को तो नहीं होगा ये ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया अंग ज्ञान होने पर भी स्वतंत्र फल के जो कर्म का फल है उसमें से अति के प्रतिबंध अभाव फल अप्रतिबंध प्रतिबंध हो तो फल नहीं मिलेगा उपासना कर्म से अप्रतिबंध पृथक ही फलम अंग ज्ञान अंग ज्ञान में पृथक फल है अप्रतिबंध इसलिए अब पृथक फल नहीं है जो साध्य करते हो वो श्रुति बाधित है न्याय से ब्रह्म बाधित है धन निर्धारण नियम न्याय न साध्य सिद्ध नहीं होगा नाम हम न द्वित कहेंगे यत्र यत्र यशित वितंत्र फल प्रभाव गोदन आश्रित चमसे नप प्रणयत गोदोहन पशु काम से गोदोहन पात्र चमस पात्र के स्थान पर कर्मांग को आश्रय करके विधान किया गया गोदोहन पात्र किन्का स्वतंत्र फल है पशु का फल है व्यभिचार हुआ अस्तित्वित गोधन पात्र में है कि स्वतंत्र फल का तो अभाव साध्य नहीं है तो साध्य नहीं हेतु न तृतीय और तृतीय कहेंगे अस्तित्व विहित सती ज्ञानत्व उपासन तो अथवा ज्ञान विशिष्ट अस्तित्व विम ये यदि तृतीय पक्ष मानेगे दिष्टान्त दिया था आज्यावेक्षण आज्यावेक्षण आज्यावेक्षण में आश्चित विनत्व यह कहेंगे तो आश्चित विहित तो या नहीं दृष्टान्त से साधन भी करो आप साधना यदि दृष्टान्त में नहीं देगा तो से समीचीन नहीं होगा दृष्टान्त उसको देते हैं जहाँ हेतु साधन और साध्य दोनों रहे यदि साधन नहीं रहे तो दृष्टांत में दो से साधन भी कल अर्थात तो दृष्टान्त जिसमें साध्य नहीं है तो साध्य भी कल दृष्टान्त तो वो तो दृष्टान्त ठीक नहीं होता है दोनों रहन से ही दृष्टान्त होता है व्याप्ति ज्ञान के लिए दृष्टान्त देते यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र यथा महानस ये दृष्टान्त देते धूम भी वहां वन्य भी और दृष्टान्त ऐसा देंगे जहां धूम नहीं हो अथा वन्नी नहीं हो ऐसे दृष्टान्त नहीं बनेगा कोई अनुमान करता है ये ये वन तथा तथा धूम जहां जहाँ वही है धूम है पिंड दृष्टान्त देता है तो दृष्टान्त में तो वन तो है धूम नहीं उसको कहेंगे साध्य भी करो और जहाँ दृष्टान्त है साध्य नहीं है उसने भी करो नहीं भी तो साध्य दृष्टांत ही नहीं बनेगा तो यहाँ जो दृष्टान दिया आज्याण दृष्टान्त है आश्चित विज्ञान आध्यावेक्षण आवेक्षण ज्ञान है कि आश्चित विष्टांत से साधन विकलत्वाद आज्यावेक्षण से आशित्य विधि उदाहरण बहिर्भूतत्वाद तो आसित्य विधि आसित्य विधान का उदाहरण नहीं किस को आश्रय करके विधान किया गया जैसे गो धोने न पशु काम से कर्माग आश्रय करके विधान किया गया ऐसा नहीं है बहिर्भूतत्व तो तो अंग संबंधी ज्ञानत्व मात्र न दृष्टान सती न करे अंग संबंधी ज्ञान आद्यावेक्षण है अंग संबंधी ज्ञान अंग है अंग संबंधी ज्ञानत्व मात्र न करेंगे तो अंगत्व उपाधि संभव तो वहां उपाधि हो जाएगा अंगत्व अंग संबंधी ज्ञान ये हेतु करेंगे अंग संबंधी ज्ञान जो हेतु हे, तो, है अंग ज्ञान अंग संबंधी ज्ञान इतने दृष्टांत करेंगे तो आध्यावेक्षण में दृष्टान्त रहेगा साधन विकल्प में दृष्टान्त नहीं होगा किंतु अनुमान में उपाधि उपाधि हो जाएगी अंगत्व साध्य व्यापक हो साधन अव्यापक हो तो उपाधि साध्य देखो न स्वतंत्र फलकत्व स्वतंत्र फलकत्व तत्व अभाव जहाँ स्वतंत्र फलकत्व तत्व भाव है स्वतंत्र फलकत्व नहीं है स्वतंत्र फलकत्व जो नहीं होगा तो हत तो अंग में स्वतंत्र फल नहीं होता है कर्म का जो फल है उसे अधिक फल अंग का नहीं होता है कर्म सांग अंगों के साथ अनुष्ठान करने पर फल मिलेगा उसमें से अपेक्ष अधिक, अधिक अंग का स्वतंत्र फल नहीं होता है तो यत्र यत्र स्वतंत्र फल स्वतंत्र अंग में स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र फल नहीं अंग अनुसार के लिए विहित है स्वतंत्र फल नहीं होता है कर्म का फल से अधिक अंग फल नहीं होता है साध्य व्यापक हो गया अंगत्व अंग में अंगत्व तो रहेगा वहाँ स्वतंत्र तो फलत्व नहीं रहता है और साधन है साधन हो गया अंग संबंधी ज्ञान अंग संबंधी तो ज्ञान जहाँ है वहाँ स्वतंत्र तो नहीं है अंग संबंधी ज्ञान होने पर स्वतंत्र फल नहीं है ऐसा नहीं क्योंकि अंग संबंधी ज्ञान है यहाँ जो जहाँ देते हैं उनका उपासना उसका पृथक या प्रतिबंध फल का ब्रह्म सूत्र में अंग संबंधी ज्ञानत्व में पृथक फल है तो साधन का व्यापक नहीं अभ्यापक हुआ अव्यापक हुआ अंग संबंधी ज्ञानत्व तो रहा अंग संबंधी उपासना में पृथक यह प्रतिबंध फल ब्रह्म सूत्र में कहा पृथक फल है तो अधिक पु... नहीं साधारण का अव्यापक होना चाहिए उपाधि उपाधि अंगत्व हाँ आज्यावीषण दृष्टांत में स्वतंत्र फलक तो नहीं साधन, साधन साधन क्या है अंग ज्ञान अंग संबंधी ज्ञान हाँ आज्यावेषण में अंग संबंधी ज्ञान साधन है आज्यावेषण में क्या है अंग संबंधी ज्ञानत्म अंग ही घृत अंग संबंधी ज्ञान उसमें रहा हेतु हेतु रहा अंग संवेद ज्ञान साधन रहा और उपाधि अंगत्व उसमें अंगत्व तो नहीं है आज घृत है अंग आज आवेक्षण अंग नहीं है अंग संबंधी ज्ञानत्व आज आवेक्षण में रहने पर भी उसमें अंगत्व तो उपाधि नहीं रहने से साधन का व्यापक नहीं हुआ अंगत्व उपाधि साध्य का व्यापक और साधन का व्यापक फिर एक बार देख लो साध्य है स्वतंत्र फलत्व अभाव न स्वतंत्र फल स्वतंत्र फला जहां जहां स्वतंत्र फला है कर्म विहित है किंतु स्वतंत्र फल नहीं तत्तत्र अंगत्व क्योंकि कर्म के अंग में स्वतंत्र फल नहीं कर्म फल से अधिक फल नहीं है तो यत्र साध्यम स्वतंत्र फला अभाव तत तथा अंगत्व साध्य व्यापक हुआ अंगत्व रूप और जहां साधन है हेतु है अंग संबंधी ज्ञानत्व तथा तथा अंगत्व नास्ती अंग संबंधी ज्ञान आज आवेक्षण में है क्योंकि आज्य अंग उसका आवेक्षण ज्ञान है अंग संबंधी ज्ञान अंग संबंधी ज्ञान तो रहने पर भी आज में अंगत्व नहीं है अंग आज है आज आवेक्षण अंग नहीं है तो अंगत्व संबंधी ज्ञान रहने पर भी अंगत्व नहीं रहा साधन का अंगत्व रूपये उपाधि अंगत्व उपाधि संभवात इसलिए अनुमान सोपाधिक हो गया तो असिध है इसलिए पहले कहा असिद्ध है ज्ञाधिक फलाधिक अनंतवाक्यम योजा ज्ञान उपासनाधिक फल अदिक इसमें आगे का वाक्य घटाते हैं तस्मा यदेव विद्या कौती ये वाक्य है यदेव यदेव विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या या करोति करोति में देखो है विज्ञान ना, ना सन्ती कर्म विज्ञान से युक्त कर्म करता है विज्ञान कौन सा है टीका में कहा विज्ञान उदीताद अंगसनातीत उपासना से भिन्न केवल उदगितादि अंग मात्र ज्ञान उदगितादि अंग है अंग मात्र को विषय करने वाले ज्ञान ये विज्ञान है केवल अंग मात्र ज्ञान है विज्ञान और जैसे रस समाप्ति समुद्धि गुण वाला उपासना अलग है केवल उद्गित अंग मात्र ज्ञान अलग है कर्म अंग है ये अंग है इतने ज्ञान अंगमात्र विषय को ज्ञान की अपेक्षा रस समाप्ति सम हो गया विज्ञान अंग मात्र ज्ञान से जो कर्म होकर के कर्म करता है श्रद्धया उपनिषद तदय वीरवर्म होती श्रद्धा युक्त होकर के उपनिषद का उपासना अंग मात्र ज्ञान से अधिक उपासना से वह वीरवत्तर होता है सब्धयागत शब्दधान संघ उपनिषद है योगे का अर्थ टीका किया है टीका में योगो देवता विषय उपासना कर्मांग मात्र उपासना तो अलग है यहाँ देवता आदि विषय उपासना देवता आदि विषय उपासना अधिक है इसी उपासना से उपनिषद से वही कर्म वीरवत्तर होता है केवल कर्मांग संबंधी उपासना की देवता उपासना या अधिक इति, इति इति ये उसे अर्थ समाप्ति के लिए तत्र अर्थ सिद्धम अर्थम कथ भाषा में अर्थ से जो सिद्ध होता है उसको कहते हैं। तदेव कर्म वीरवतरम का अविद्यत कर्मणु अधिक फलम भवती अविद्वान जो कर्म करता है कर्मांत है देवतादि उपासन नहीं ऐसे कर्म का जो फल उसके अवे अधिक फल होता है जब देवतादिषे उपासन युक्त होकर के रसतम आपती समृद्धि गुण वाले विज्ञान अधिक है तो वीरवत्तर अधिक फल होता है विद्वत कर्मणु वीरवत्तरत्वचनाद अभिदेश कर्म वीरवद भव्य अभिप्राय तदेव भवति। विशेष देवता उपासना करने वाले का कर्म वीरव तरफ दिया है विद्वत कर्म में वीरवतर तो कथन करने से अविद्वान का जो कर्म है वो वीरवत भवति। वीरवत सफल होता है ये वीरवत्ल का अधिक फल का, यदि विशेष देवता आदि उपासना रसतम आपदी गुण वाले उपासना नहीं करे केवल कर्मांग उपासन कर्मांग ज्ञान है इतने मात्र से कर्म करता है तो भी फल मिलता है होता है तब इसके लिए वीर कहा गया है ठीका में ननु, अर्थी समर्थो विद्वान अपरविदर्श कर्मण अधिकारी इतार ब्रह्म सूत्र में विचार आया पूर्व विचार हुआ है कर्म करने के लिए कौन अधिकारी है जो अर्थी फल चाहता है और केवल चाहन से नहीं कर्म करने के समर्थ्य भी हो विद्वान हो कर्म अंग संबंधी ज्ञान अपरिदस्त जिसका निषेध नहीं किया कर्मणी अधिकारी कर्म अधिकारी होता है अर्थिक जिसका फल की इच्छा है जिसकी है पशु आदि अन्य समर्थ नहीं समर्थ है जो कर्म करने के समर्थ अग्निहोत्रा योग्य है विद्वान ज्ञाता है, है। अपरिदस्त जिसका निषेध क्या सुद्रो यज्ञ अन्य अंगीकाराज अविद लक्षण अनाक्रांत लक्षण से आक्रांत नहीं लक्षण युक्त नहीं अविद्वान क्योंकि विद्वान कहा गया वही कर्म अधिकारी अज्ञानी तो, अधिका नहीं, अधिका तो, तो अधिकार नहीं अनाधिकाराध कथम तत्कर्म वीरवत तो अभिद्वान के कर्म वीरवत कैसे होगा प्रतिज्ञा करते तत्रद कर्मी अभिद्वान का कर्मे में अनाधिकार इतने न कर्मेम अधिकार है कैसे औसस्त्य कांडे अभिदापी आतिज्य दर्शनाथ उतरा विषय आगे आने वाले चांदुके में अभी दुशापे आरतीजिक कर्म जो नहीं जानने वाले भी ऋतविक रूप से कर्म करते थे इसमें में उधर जी हते इत्यादि के मठ जी हतेषु वो कुछ कीटक होते हैं जिससे सब सच्चे खा लेते हैं जो बहुत कभी कभी आते हैं, लाल लाल होते हैं सब सच्चे खा लेंगे तो दुर्भिक हो जाता है इसी समय में वो के कथा आगे आने वाली है तस्वीन ग्रंथ जाते विद्याहीनाना भी कर्मानुष्ठान दृश्य वो सत्य चाक्रायण था अभाव अपने छोटी पत्नी को लेकर के अन्य स्थान में रहा तो वो राजा कुछ कर्म कर रहा है ये कुछ थोड़ा खा करके गया जा करके वहाँ कहा यदि नहीं जानकर मेरे सामने तुम उद्गान आदि करोगे तो तुम सिर पतन हो जाएगा इसे उनको कहने से जो उपासना उपासन का नहीं है विद्वान नहीं है वो कर्म कर सता है किंतु विद्वान के समीप में कर्म करेगा तो उसे विद्वान से अनुमति लेकर के ही कर्म करना चाहिए और नहीं जानने वाले कर्म करे विद्वान के समीप में ठीक नहीं ये कहा यह जानता है तो यदि तुम नहीं जानकर मेरे सामने कर्म करोगे तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा तो ये सब डर गई बाद में फिर राजा ने उसको अधिकतर धर्म संपत्ति देने से कर्म किया यह केवल अनुमति दे कर्म करो अर्थात कर्म अंग संबंधी ज्ञान इतने मात्र से विशेष उपासना नहीं करने पर भी ऋत्वी कर्म कर सकता है कर्म करने में अधिकार्य है तब इस कहा गया मेरे सामने यदि नहीं जानकर कर्म करोगे तो अभिशाप देने के लिए कहा तो इससे सिद्ध होता है अभिद्वान कर्म कर सकता है विद्या विहीन नाम अपनी कर्मानुष्ठान दृश्य थे ऐसे बाकी प्रस्तुत या देवता इत्यादि जो देवता इसमें अनुगत है उसको नहीं जानकर के मेरे सामने करोगे काम चविद्वान तो इसे दिया है नहीं जानकर कर्म करोगे तो सिर गिर जाएगा इत्यादि लिंग शब्द रहित भी करता है कर्मणि ऐसे से सामर्थ्या दे नहीं करने पर भी कर्म कर सकता है अधिकार ही अधिकार लक्षण में जो कहा विद्वानी होना चाहिए वो तो विद्वान कैसे समर्थ विद्वान अपविदस्त तो अधिकार लक्षण में जो विद्वान शब्द ज्ञाना भावी भी द्रव्यादि ज्ञान मात्रा विशेषण सिद्धि कर्म के अंगत द्रव्य किसी मंत्र ये सब ज्ञान मात्र से वो होगी अकर्म करने के लिए अधिकार है यह नहीं की देवतादि उपासन सब ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान हो ये अर्थ नहीं ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है और देवता आदि उपासन सब करने पर ही कर्म करेगा ऐसा नहीं है द्रव्य देवता मंत्र आदि ज्ञान मात्र से विद्वत्व सिद्धि कर्म में अधिकार है अक्षर क्षर स्वतंत्र फल अक्षर का उपासना गया अक्षर उपासनाफल तत्व रसतम अक्षर विषय के एक उपासना शे तुद्देश्य फलस्य तो केवल रसत्व गुण वाल अक्षर विषय को उपासन एक मानेंगे तो उसका फल क्या है तो शंका करने वाले कहता है विधि उद्देश्य फल शाश्र तो भी विधि वाक्य में फल यद्य नहीं है तथा विश्वजीत न्याय ना तत्कल थी विश्वजीत न्याय न राष्ट्रीय सत्य न्याय न बा दो न्याय एक विश्वजीत न्याय एक राष्ट्रीय सत्य न्याय पूरा महासवामी से आया विचार किया गया जहाँ कर्म विधान किया गया फल नहीं है तो विधान किया गया तो फल होना चाहिए तो क्या फल होगा तो वहां विचार करने पर विभिन्न फल है कोई पशु कोई पुत्र कोई धन वृष्टि आदि अलग अलग फल है स्वर्ग भी फल है जहाँ कोई फल नहीं है वहाँ सूत्र बना सर्ग सर्वांग प्रत्याशिष्टत्वाद जहाँ फल नहीं कहा गया वो स्वर्ग फल चिंतन करना चाहिए स्वर्ग फल ही मानना चाहिए क्योंकि सर्वानुपति सुख सुख सब चाहते हैं पुत्र सब चाहेंगे जिसके ब... जिसके बहुत पुत्र धन नहीं वो तो पुत्र नहीं चाहता है किसका पुत्र बहुत है एक किसके पुत्र नहीं धन बहुत है वो तो पुत्र चाहता है कोई वृष्टि चाहता है कोई पशु चाहता है अलग अलग सब इच्छा है <laughs> इसलिए पशु रूप फल अथा पुत्र फल अथा धर्म फल ये कल्पना नहीं कर सकते है जहाँ फल नहीं कहा गया विधान किया गया वो फल स्वर्ग ही लेना है क्योंकि सब लोग स्वर्ग चाहते हैं सुख सब चाहते हैं पुत्र हो आता नहीं हो पशु हो आता नहीं हो वो फल चाहने पर भी सुख तो सबको इष्ट है इसलिए विश्वजीता जी, अजीत ये वाक्य है विश्व आगे इष्टम भावित इष्ट क्या है तो अर्थ क्या स स्वर्ग सर्ग है सर्वान प्रति अभिशिष्ट सबके प्रति समान सब चाहते है ये विश्वजित न्यास से सिद्ध किया गया पूर्व मीमांसा अधिकरण में जहाँ फल नहीं कहा गया उस तो स्वर्ग ही फल कल्पना करनी चाहिए और एक है रात्रि सत्य न्याय प्रतिष्ठती रात्रि मुपयती रात्रि सत्व कर्म जो करते प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं ये अर्थवाद वाक्य में आया विधि वाक्य में नहीं है विधि वाक्य में फल कहे तो फल उसका है ना इसम विधि वाक्य में आया अथवा अधिकार विधि है दस पुर्ण अभ्यास में आज स्वर्ग काम विधि उत्पत्ति विधि के साथ अधिकार विधि मिल करके यदि फल कथन किया गया वो फल तो लेना है जहाँ विधिवाक्य उसके सनिधि में फल नहीं कहा करके अर्थवाद वाक्य में फल आया वहाँ विचार हुआ क्या यहाँ विश्वजीत न्याय ने स्वर्ग फल कल्पना करनी चाहिए अथवा अर्थवाद फल कल्पना करनी चाहिए यद्यपि अन्यत्र अर्थवाद में स्थित कल्पना नहीं होती है तो भी विश्वजीत न्याय अत्यंत अनुपस्थित स्वर्ग कल्पना की अपेक्षा अर्थवाद में कहा गया फल कल्पना करना लाघव है विश्वज तो न्याय से स्वर्ग कल्पना करेंगे तो स्वर्ग का कहीं उल्लेख नहीं है रात्रि सत्य न्याय से अर्थवादस्थ कल्पना करना लाघव इसीलिए किंतु क्योंकि कम से कम अर्थवाद वाक्य में तो फल कहा गया प्रतिस्थिति प्रतिश जो ये अर्थवाद वाक्य में फल कुछ कहा गया है विश्वज न्याय ने अशुत स्वर्ग कल्पना के पीछा अर्थवाद में कहा गया फल कल्पना करना उत्कृष्ट श्रेय है सिद्धांत ने कहा क्योंकि अर्थवादस्थ फल बुद्धि में उपस्थित होने से वो उसकी कल्पना करने लागव है के अपेक्षा तो रात्रि सत्य न्याय कल्पना होती है तो यहाँ पूर्व भी शंका करता है ओंकार का तीन गुण विशिष्ट उपासना वस्तु तो उपासन एक है पूर्व पीछे है अलग अलग हो सकता होना चाहिए एक उपासना पहले रसतम गुणवद अक्षर विषय में एक उपासन तो सिद्धांत कहेगा यदि अक्षर का केवल रसतम गुण वाले अक्षर उपासन है कि माने गई तो उसका फल क्या कहेंगे विधि वाक्य में तो कोई फल नहीं तो पूर्वी जी कहता है विषय त्याय वाकार होने से रात्रि सत्य न्याय वा तत्क्य थे पाठ पहले होता अभी नहीं है ऐसे टिप्पणी में दे वहाकार रात्रि सत्य न्याय नहीं विश्वजित नयन ना रात्रि सत्य न्याय न ऐसा होना चाहिए नहीं तो वह शब्द व्यर्थ हो जाएगा तो विश्वजित न्याय से अथवा राष्ट्रीय सत्य न्याय से फल कल्पना करनी चाहिए तो एक उपासन हो गया रस तम गुणवत्ता अक्षर विषय का दूसरा उपासना पूर्व इसी का आपती गुण वाले ओंकार का समृद्धि गुणवत्ता अक्षर से और दो हो गई त्वतीय हो गया समृद्धि गुण वाले एक आप्ती गुण और एक समृद्धि गुण वाले अक्षर दो विज्ञान प्रत्येक फलश्रुते प्रत्येक आप हिता भी सर्वान्मा समझता ऐसे फल कहा गया दोनों उपासन में आगे आपसना समृद्धि गुण वाले उपासना का प्रत्येक फल है दिज्ञाने स्वल्प विराम प्रत्येक फलश्रुते हेतु ये दो उपासन है क्योंकि प्रत्येक फलश्रुते तथा त्रीनी उपासना पृथक फला विवक्षिता है तो तीन उपासन हो उपासना होगी पृथक फल वाले पृथक फलम ये उपासना शंका होने पर सिद्धांति कहता है आह रसोतम भाषा में न कर्मी अनधिकार औषत्य कांडद्या हो गया रसोतनाप्ति गुणा गुणवाद अक्षरम इत एक उपासन रसोतम आप्ति समुद्धि तीन गुणा वाले अक्षरम एक, उपासन, एक ही उपासन है अलग अलग नहीं उपासित विधि व्यति मध्य विध्यम उपलब्ध्य ओम अक्षर उद्घित उपासित ये विधि वाक्य है उससे भिन्न और मध्य में कोई विधि नहीं है भाषण का मध्य प्रयत्नादर्शना एक विधि वाक्य है और मध्य में कोई विधि वाक्य नहीं है प्रयत्ना नहीं होने से एक ही विधि एक ही कर्म उपासना है ठीक हाँ है नहीं आपता कामानम इत्यादि वाक्य फलश्रुतिया विधि नहीं तो आपति गुण वाले उपासना का फल कहा आप हाँ कामानम भवति काम प्रापकत्व फल कहा गया फलश्रुति से विधि कल्पना करनी चाहिए सिद्धांतिक न रसतम अक्षर विज्ञान विध फलाकाकाी अर्थवादस्थला अनेक गुणवद विधिकुगाक विशेषणिकासन विषय विधु विध्युभ्युपगमन वाक्य सक्यम भेद उचित सिद्धांत रसतम गुणवदान विधौ रसोतम गुण वाले अक्षर उपासना विधान किया गया फलाकांक्षिणी फलाकांक्षा है अर्थवादस्थ फलांशान्वयन जो यह उपासना विधि फलाकांक्षिणी उपासना विज्ञान विधु सप्तम तो फलाकांक्षा वाले रसोतम गुण वाले अक्षर विज्ञान का विधि होने पर अर्थवादस्थ फलांशान्वन अर्थवाद में स्थित जो फल है आप हीता इसका होकर के अनेक गुणवत एक विज्ञान विधि संभव है आपती समुद्धि गुण वाले एक उपासन यदि विधि विधिवेद कल्पना विधि कल्पना नहीं होगी कल्पनाया कल्पनाथ नो खलुदार फलवेषण के एक उपासन विषय विधि ग फल अर्थवाद में कहा गया जो फल है अनेक विशेषण एक उपासन अनेकानी विशेषण एकम उपासन उसको विशेष करने वाले विधि मान करके अर्थवाद में कहा गया इसे अनेक विशेषण वाले एक उपासन को विशेष करने वाले विधि मानने पर यदि वाक्य संभव ही, करके है सब मिलकर के एक वाक्य हो सकता है रसतम आप गुण वाले उपासना आर्शवादी के फल कल्पना करके एक विधि संभव है वाक्य संभव है अलग अलग मान करके अलग अलग उपासना करके वाक्यम भेद तो न उचितम तीन उपासना तीन विधि कल्पना करेंगे तो भेद वाक्य भेद होगा ये उचित नहीं जब एक वाक्य संभव है अनेक गुण वाले एक उपासना सिद्ध हो सकता है इतना विश्वजीत न्याय निरस्त विश्वजित न्याय का निरस्त हुआ यदि फल कथन नहीं किया जाए तो विश्वजित न्याय लगाना जो फल कहा गया आर्थवादी के फल सब मिला करके एक उपासन वही लेना है रात्रि सत्य न्याय प्रकृति प्रकृत भाव। तो विश्वजित न्याय नहीं रात्रि सत्य न्याय लगाएंगे तो प्रकृति का कोई विरोध नहीं क्योंकि अर्थवाद में जो फल है आया आपता इत्यादि जो फल कहा गया हम भी कहते हुई फल लेना अर्थवादी के फलों को लेकर के अनेक गुण विशिष्ट एक ही उपासन है तो प्रकृत कोई विरुद्ध नहीं रात्रि सत्य न्याय न आर्थवादी का फल लेना है तस्य त्याख्या जो पहले कहा गया उप, व्या, व्याख्यान ये तो उपसह क्या जता हैख्या तब्देन प्रकृत आकर्षण कारण आह एक प्रकृतक है कारण कहते अनेकैर विशेष अनेकधा उपासख्य अनेक विशेषण से रसत आप्ति समृद्धि गुण विषयुक्त अनेकधा उपास्यदार्षर अनेक प्रकार उपासित अक्षर से उपवाख्यानमती जो पहले कहा गया था आपति अनेकानि विशेषणानि, विशिष्टत्वेन अक्षर अक्षरस्य अनेक प्रकारेण प्रकार उपास उपासन अनेक प्रकार उपासना है प्रकार भेदेपि उपासन प्रागे उक्तत्वाद यद्य उपासना अनेक प्रकार रसोतम गुणयुक्त आप्ति गुणयुक्त समृद्धि गुण उपासन है फिर भी एक ही उपासन एक प्रकार भेद होने पर उपास्य एक है। उपासन है एक है। पहले का? भेद कल्पना करेंगे तो वाक्य भेद प्रकृत अक्षर से तद उप व्याख्यान जो पहले ओम इतक्षर उदगित उपास विधान किया गया उसी अक्षर का उपव्याख्यान हुआ प्रथम अध्याय का प्रथम खंड समाप्त हुआ थ माण सु सोत्रमथो बल्रिियाम ब्रह्मोपन महं ब्रह्म निराकु महम निराकोद निराकरण निराकरण मेस्ट निरते य उपन धर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन ओम शांति, शांति, शांति, शांति, शांति।